मेरी जंगल डायरी से कुछ पन्ने भाग दो लेखक पंकज पंकजावधिया चार जून 2009 एक नया कल्प नए जंगली कीट और बारिश में मारुति अल्टो यह कल्प है इसके नीचे ही देवी जी विराजमान है घने जंगल में एक प्राचीन मंदिर की पूरे मन से सेवा कर रहे एक पुजारी जी ने कहा मैंने वृक्ष को ध्यान से देखा और पहचानने की कोशिश की फिर पूछा कि इसे कल्प क्यों कह रहे हैं क्या यह वाकई पुराणों में वर्णित कल्पवृक्ष है इस पर वे बोले कि मैं बचपन से इस वृक्ष की महत्ता के बारे में सुनता आ रहा हूं। इसके नीचे बैठने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता पर इसका कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो पारंपरिक औषधि मिश्रणों में नहीं डलता हो दूर दूर से पारंपरिक चिकित्सक आते हैं और इसके नीचे औषधि वनस्पति युक्त पात्रों को रात भर गाड़ देते हैं फिर औषधीय गुणों से संपन्न पात्रों को लेकर चले जाते हैं रोगियों को देने के लिए कई बार लंबे समय तक पात्रों को गाड़ा जाता है बहुत से रोगियों को इस पेड़ के नीचे बैठने की सलाह दी जाती है पहली वर्षा के समय विशेष पात्रों में इसके ऊपरी भागों से बहकर आता हुआ जल एकत्र कर लिया जाता इस जल का प्रयोग वर्ष भर किया जाता है ऐसा वृक्ष तो दूर दूर तक नहीं है इसलिए हम इसे कल्प कहते हैं मैंने उनकी बातें ध्यान से सुनी और पर उनका यह कहना कि यह वृक्ष दूर दूर तक नहीं पाया जाता है सही नहीं लगा मैंने आसपास घूमकर वस्तु स्थिति का पता लगाने का निश्चय किया मैंने कई घंटों तक भ्रमण किया पर सचमुच मुझे वैसा कोई दूसरा वृक्ष नहीं दिखा यह आश्चर्य का विषय था वे जिस वृक्ष को कल्प कह रहे थे वास्तव में वह पाकर का पुराना वृक्ष था पाकर के फल चिड़ियों द्वारा पसंद किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा फैलाए जाते हैं ऐसे में पाकर के वृक्ष आसपास पास न दिखे ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था मनुष्यों ने अपनी बस्ती में पीपल और बरगद को तो खूब सम्मान दिया पर पाकर को कम लोगों ने ही पसंद किया आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पारंपरिक चिकित्सा में यदि पीपल और बरगद के उपयोगों को मिलाकर एक सूची तैयार की जाए तो वह पाकर के पारम्परिक उपयोगों के सामने छूटी दिखाई पड़ेगी आधुनिक विज्ञान ने भी इस वृक्ष के साथ यही किया पीपल और बरगद पर जमकर शोध हुए पर पाकर को भुला दिया गया पाकर मनुष्यों की बस्ती से दूर जंगलों में उगते रहे मां प्रकृति ने पाकर को जंगली जीवों के लिए छोड़ दिया पर अब पाकर अचानक कम होते जा रहे हैं यह अचानक शब्द मेरे लिए है क्योंकि इस विशेष वृक्ष पर मेरी नज़र केवल इसके उपयोगियों तक सीमित थी इनकी संख्या पर मैंने गौर नहीं किया था पर जब गौर करना शुरू किया तो लगा कि बहुत देर हो चुकी है पाकर जलाओ लकड़ी के लिए काटे जा रहे हैं लकड़ी माफिया ने इसे देखते ही देखते दुर्लभ बना दिया भ्रमण से लौटकर मैंने पुजारी जी को वृक्ष की सही पहचान बताई इसके ढेरों सरल उपयोग बताए और उनसे नई बातें जानी वे मुझे वृक्ष के उस हिस्से में ले गए जहाँ एक विशेष प्रकार का कीट छालों को नुकसान पहुंचा रहा था उन्होंने बताया कि ये रात को सक्रिय होते हैं और दिन में वृक्ष के आसपास की मिट्टी में घुसे रहते हैं मैंने कीट की तस्वीर ली पाकर के कीटों पर बहुत कम शोध हुए हैं मैंने पुजारी जी से राख और मिट्टी तेल मांगा और फिर उन्हें मिलाकर मिश्रण को उस स्थान की मिट्टी में मिला दिया जहां कीट थे इस मिश्रण से कीट वृक्ष से दूर हो जाएंगे मिश्रण में ज़्यादा समय तक रहने से उनकी मौत भी हो सकती है मैंने पुजारी जी से इस प्रक्रिया को कुछ सप्ताह तक दोहराते रहने को कहा ताकि वृक्ष को इनसे पूरी मुक्ति मिल सके फलदार वृक्षों की जैविक खेती कर रहे किसान अक्सर यह सरल उपाय अपनाते हैं मैंने मिश्रण को मिलाते समय कुछ कीट भी एकत्र कर लिए इन्हें गाड़ी में रखे बक्सों में सुरक्षित रख लिया पाकर की छाल भी रख ली ताकि इसे खाकर वे बक्से में जीवित रहे आ, मेरी प्रयोगशाला पहुँचने तक प्रयोगशाला में शाला मैंने अपने घर में बना रखी है मेरा सहायक बड़ा ही परेशान रहता है ख़ास तौर पर जब मैं जंगल से कीट लेकर आता हूँ उन्हें खाने पिलाने की बड़ी समस्या होती है अब जंगली वृक्ष तो शहरों में नहीं होते और रोज़ लंबी दूरी तय करके पत्तियाँ या दूसरे पौध भाग लाना संभव नहीं है ऐसे में सहायक को ही काफ़ी भाग करनी पड़ती है मैंने जंगल के पास के गाँवों में स्थानीय लोगों से घर में प्रयोगशाला आरंभ करने को मैं मैं जंगल के पास के गाँव में स्थानीय लोगों से घर में प्रयोगशाला आरंभ करने को कहता हूं तो वे तैयार नहीं होते हैं आम लोगों में कीटों के प्रति कम रुचि है घर के दूसरे सदस्य भी कीटों को नापसंद करते हैं यह समस्या मेरे घर पर भी है जंगली कीट विशेषकर वृक्षों पर आश्रित बीटल्स बड़े होते हैं और आम लोग उनसे दूर भागते हैं मैं पाकर से एकत्र किए गए कीटों का जीवन चक्र देखना चाहता हूं इनसे मेरी एक और रुचि भी जुड़ी हुई है जैसा कि आप जानते हैं कि मैं औषधि कीटों पर भी काम करता हूं। यह मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि कहीं पाकर से एकत्र किए गए ये कीट पारंपरिक चिकित्सा में प्रयोग तो नहीं होते हैं इसके लिए मुझे कीटों के नमूने लेकर विशेषज्ञ पारम्परिक चिकित्सकों के पास जाना होगा यदि सौभाग्य से ये उपयोगी कीट निकल गए तो फिर विस्तार से इनका अध्ययन करना होगा करना होगा इसे बाध्यता ना समझें यह मेरी रुचि है इस सब के लिए अपनी जेब से ही रुपया खर्च होना है पर इस दौरान जो ज्ञान मिलेगा वह अमूल्य होगा अक्सर मैं किराए के वाहन से जंगल जाना पसंद करता हूं पर इस बार मैंने निज वाहन से जाने का मन बनाया मेरे पास मारुति ऑल्टो है योजना थी कि पास के गांव में गाड़ी खड़ा करके पैदल ही जंगल के अंदर जाएंगे पर हमने जोखिम उठाया तो गाड़ी सही जंगल के अंदर पहुंच गए जंगल सूखा था शाखाएं गिरी हुई थी जिनसे बचकर कम गति से गाड़ी चलानी होती थी शाम को जब हम लौटने लगे तो बारिश होने लगी जंगल की मिट्टी गाड़ी के चक्करों को जकड़ लेने के लिए बेताब थी अंधड़ में सूखी टहनियाँ सामने के शीशों पर पत्थर की तरह बरस रही थी पर हम निकल आए यह अच्छा भी हुआ और नहीं भी नहीं इसलिए क्योंकि यदि जंगल में फंसते तो एक नया अनुभव मिलता क्रमशः लेखक कृषि वैज्ञानिक है और वन औषधियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण में जुटे हुए हैं धन्यवाद